आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुब 90.4 टी सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए चलो बढ़ते रहो योग सभी करते रहो संग संग चलो बढ़ते रहो योग सभी करते रहो योगा ही जीवन योग विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही जल्दी 21 जून आने वाला है और उस दिन हम लोग वर्ल्ड योगा डे बनाते हैं और वर्ल्ड योगा डे में योग के बारे में जागरूकता लाने की कोशिश की जाती है अलग अलग संस्थान इसके ऊपर काम करते हैं सरकार भी काफी अच्छी तरह से इसके लिए काम कर रही है और सरकार जो है अलग अलग एनजीओ जो योगा मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं उन सभी को बुलाकर मीटिंग कर, कर एक विषय को निर्धारित करके इन चीजों को किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपने भारत में ही योग के बारे में बात करें और योग के बारे में सबको बताएं बहुत ही अच्छा लगता है तो आइए आज इस वर्ल्ड योगा डे की विशेषताएँ को ध्यान में रखते हुए योगा पर हम बात करेंगे कि योगा क्या है और इसके क्या प्राप्तियाँ हैं और इनसे होने वाले प्रयोग किस तरह से किए जाते हैं और किस तरह से करना चाहिए और वर्ल्ड लेवल पे विश्व के स्तर पर ये बातें क्यों हो रही है आज उसके बारे में जानेंगे तो ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए ज्योश्ना जी हैं जिनसे हमने पहले भी बात किया था वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे पर आज हम लोग योगा डे के ऊपर बात करेंगे उन्हीं से तो बी के जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में शुक्रिया आज फिर से मैं सभी श्रोता मित्रों से मिलन मनाने के लिए आई हूँ और आज भी हमारा विषय जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस पर कुछ एक बातों पर प्रकाश डालने में मुझे भी आनंद आएगा जी जोशना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग किसी एक मुद्दे पे बात करें वर्ल्ड योगा डे के ऊपर तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि योग की परिभाषा सरल शब्दों में बताए देखिए जब परिभाषा की बात आती है और वो भी खास करके योग के विषय को लेकर के आती हैं तो हमारे शास्त्र खासकर करके जहाँ भारत की बात आ जाती है तो भारत में हमारे पास इतना ख़जाना है उस खजाने में से परिभाषा को अगर ढूँढने के लिए जाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि हर कोई बंदा थक जाएगा परंतु यहाँ मेरी कोशिश यही है कि सबसे सरल शब्दों में अगर इसकी परिभाषा हम करना चाहें तो वो एक ही शब्द है और वो है यूनियन यानी कि संबंध यानी कि जुड़ना अभी किसका किसके साथ जुड़ना तो आत्मा वो सुप्रीम सोल से जुड़ जाती है आत्मा का संबंध जब सुप्रीम सोल के साथ बन जाता है रिश्ता तो है ही नाता तो है ही परमात्मा के साथ हम सभी का परंतु वो रिश्ता और नाता जब लाइव हो जाता है लेन जो है आत्माओं की परमात्मा के साथ वो लाइव बन जाती है प्यार भरी लेन तो वही योग का नाम हम कहते हैं उसे ही योग कह सकते हैं और उसे ही कहा जाता है वास्तव में और दूसरा यूनियन जो है वह है आत्मा और शरीर के संबंध का आत्मा शरीर के साथ तो जुड़ी हुई इग्नोर कर रहे हैं शरीर को ही हम प्राधान्य दे रहे हैं और इसीलिए हर प्रकार का असंतुलन हमारे जीवन में छाई हुई है परंतु आत्मा और शरीर ये दोनों अगर तालमेल के साथ अपना पार्ट प्ले करते हैं तो वही सच्चा यूनियन वही सच्चा योग का अनुभव बन जाता है और योग को दूसरे शब्द में संतुलन की कला भी कह सकते हैं एकाग्रता की कला भी कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया परिभाषा क्या है योग के बारे में और बहुत ही अच्छी बात मुझे लगा कि संबंध यूनियन यानी हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं या उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं योग के माध्यम से तो ये बहुत ही सुंदर परिभाषा आपने बताया कि योग एक्चुअली जुड़ने को कहते हैं तो आइए इसी सिलसिले में एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे योग से भारत का क्या नाता है और योग में भारत का विशेष योगदान क्या है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे सामने और मैं अपने श्रोता मित्रों से खास करके आजकल की जो जनरेशन हैं उन सभी से यही बात बताना चाहूँगी कि जहाँ भारत की बात आती है तो भारत में ही भगवान आते हैं भारत में ही योग का प्रयोग जो है या योग की एक भेंट जो है वो स्वयं भगवान ही हम सबके लिए लेकर के आते हैं और उसी भेंट या सौगात को हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमारे सबके लिए रख छोड़ा है परंतु आज ना वो ऋषि मुनि रहे हैं और ना ही वो जो हमारा प्राचीन योग रहा हुआ है तो उसकी कोई निशानियां बची हुई हैं सभी उलझे हुए हैं और इसी उलझन में भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल बन जाता है कि सच्चा योग क्या होता है सच्चा योग वो किस प्रकार से किया जाता है और इस विषय के बारे में मैं इतना ही कहूंगी इस प्रश्न के बारे में इतना कहूंगी कि ऋग्वेद हमारे चार वेद बताए हुए हैं उपनिषद भी हैं तो चारों ही वेद में अलग अलग प्रकार से योग के विषय को लेकर के कुछ न कुछ बातें बताई हुई हैं ऋग्वेद में योगिक मेडिटेशन के बारे में बताया हुआ है यजुर्व वे, में फिर योगा को लेकर के इसी के द्वारा ही हमें मेंटल हेल्थ मिलती है फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती हैं समृद्धि भी मिलती है इस बात को भी बताया हुआ है और हमारी गीता उसके अंदर तो उसके 18 अध्याय के अंदर योग के विभिन्न डायमेंशंस के बारे में ही बताया हुआ है और उसी के द्वारा हमारे सामने कर्म योगा, बुद्धि योगा ऐसे ऐसे विशेष शब्द सामने आए हैं जो कि हमारे जीवन को सरल मार्ग से हम उसको बिता सके उसके लिए प्रकाश डालते हैं और आप सभी को मालूम होगा कि स्वामी विवेकानंद वो 1893 में जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ़ रिलीजन्स शिकागो में रची हुई थी तो उस वक्त उन्होंने योग के विषय को लेकर के ही सबको शक्ति प्रदान की थी सबको वरदानों से अभिभोर किया था उन्होंने योग के बारे में ही फिर यही बताया था कि योग ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा होलिस्टिक हीलिंग वो हो सकती है और नई जनरेशन शायद परमहंस योगानंदा को जानती हो या ना भी जानती हो जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी वो किताब अपनी लिखी हुई थी और वो भी हमारे लिए योग के विषय को लेकर के दी बेस्ट रोल मॉडल कहे जाते हैं और फिर महर्षि पतंजलि जो हैं उनको दादर ऑफ योगा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 195 योगा सूत्र का हमें दान किया उन्होंने हमें वो सौगात दी और वही योगा की फिलॉसफी को भी समझाने में समझने में मदद करता है और इतना ही नहीं ऋषि मुनियों के भी जो परम गुरु है जो सद्गुरु हैं योगा परम योगा गुरु जो है वो हैं परमात्मा शिव तो उन्होंने खुद नहीं इस धरती पर आकर के पाँच हज़ार वर्ष पहले हमें ये योग की शक्ति योग की दुआ योग का दान योग की सौगात दी थी और इसी परम शक्ति ने जो हमें दान दिया है योग उसको यूनाइटेड नेशन ने बखूबी मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छा कदम है यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशन का हम सभी आभारी हैं क्योंकि वैश्विक जो इश्यूज होते हैं ग्लोबल इश्यूज जो होते हैं तो उन समस्याओं को दूर करने में यूनाइटेड नेशन सबकी मदद करता है 11 दिसंबर 2014 में उन्होंने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के हिसाब से अपने रेजोल्यूशन में 69 नाइन 131 में डिक्लेयर किया है और तब से लेकर के हमें ये मौका मिला है कि योग के सागर को हम एंजॉय कर सके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि योग भारत से योग का नाता क्या है और भारत योग के लिए किस तरह से अपना एक विशेष भूमिका निभाता है और कहते हैं भारत जन्नी है योग के लिए और भारत के द्वारा ही पूरे विश्व को योग का दान मिलाओ तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी विषय को और जानने की कोशिश करते हैं योग के बारे में अब मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जब योग के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि इससे फायदा क्या होगा बेनिफिट्स क्या मिलेगा तो योग के विभिन्न प्राप्तियों के बारे में बताइए देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है जहाँ खास करके मनुष्यों का स्वभाव यही है निहित स्वभाव यही है कि जहाँ प्राप्ति होती है जहाँ फ़ायदा होता है ना जहाँ किसी बात का लाभ होने वाला होता है ना तो वहाँ ही हमारा दिल जाता है वहाँ ही हमारे प्रयत्न हम करें ऐसा हमारा मन रहता है तो योग की जहां बात आती है और योग से जुड़ी प्राप्तियों की बात आती है तो जैसे योग का विषय अथा विशाल है तो वैसे ही उसके द्वारा जो प्राप्तियां होती है जो फायदे होते हैं वो भी विशाल स्तर पर हम देख सकते हैं अनुभव कर सकते हैं तो उन सभी को डिटेल में तो मैं यहां नहीं बताऊंगी परंतु उसमें से मुख्य आठ शक्तियाँ जो दान के रूप में मिलती है फायदे के रूप में हमें प्राप्त होती हैं उसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी योग के द्वारा सबसे पहले तो हमें निर्णय शक्ति मिलती है चॉइसेस हमारे सामने बहुत होती हैं परंतु उसमें से मेरे खुद के लिए कौन सी फायदेकारक होंगी या कौन सी प्रोडक्टिव रहेंगी कौन सी ठीक ठाक रहेंगी ये सही समय पर हम सही निर्णय नहीं ने ले पाते हैं परंतु जो योगी होते हैं तो वो सही निर्णय ले पाने में धीरे धीरे सक्षम बन, बनते जाते हैं दूसरा है परखने की शक्ति हमारे जीवन में कई लोगों से मुलाकात होती है कौन हमारे लिए ठीक व्यक्ति है कौन नहीं है कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है ये सब हम परख नहीं पाते हैं मौके भी हजार मिलते हैं कौन सा मौका अच्छा है कौन सा मौका अच्छा नहीं है तो उसके बारे में भी हम उलझ जाते हैं परंतु जब हम योग जीवन में अपना लेते हैं योग करते जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारे हम परखने की शक्ति वो बहुत ही अच्छे तरीके से आती हैं दूसरा समाने की शक्ति आ जाती है जीवन में सुख है दुख है ऊंचाई है नीचाई है मान अपमान वो सब समाना भी पड़ता है तो वो समाने की शक्ति भी आती जाती है सामना करने की भी शक्ति आती जाती है सहयोग देने और सहयोग को लेने की भी शक्ति आती जाती है संकीर्ण करने की भी शक्ति आती है हम सभी जानते हैं कि हम एक यात्रा पर हैं और ये यात्रा हम आत्माओं की यात्रा कहीं कही ना कहीं तो अभी खत्म होने वाली है ही है तो मुझे अपने साथ क्या ले जाना है पाप का बोझ लेके जाना है या पुण्य की गठरी लेके जाना है तो वो मेरे को क्या अपने साथ ले जाना है तो उसको लेकर के फिर संकीर्ण करने की शक्ति भी हमारे अंदर आती जाती है सहन करने की भी शक्ति बढ़ती जाती है और समेटने की भी शक्ति बढ़ती जाती है और इन सभी शक्तियों को मिला जुला करके अगर हम कहें तो वह है एकाग्रता की शक्ति जैसे आगे भी बताया कि योग की परिभाषा अगर करे तो वह है एकाग्रता की शक्ति तो जब वो मुख्य शक्ति हमारे अंदर आ जाती हैं तो जीवन में हर कदम जो अलग अलग शक्तियों की हमें ज़रूरत होती है तो सभी शक्तियाँ हमारे अंदर योग के द्वारा आती हैं और यही सबसे बड़ी प्राप्ति हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से योग से जो फायदा है वो बहुत सारी अलग अलग विधाओं में हम प्राप्त कर सकते हैं और मन की एकाग्रता अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो बाकी सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया निर्णय करने की शक्ति या परखने की शक्ति सहयोग की शक्ति सामना करने की शक्ति आपने बताया ये सारी चीज़ें जो हैं हमें योग से मिलता है बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग योग करते हैं सबसे पहली तो हम लोग जिस संगठन के साथ जुड़ जाते हैं वो अपने आप में एक शक्ति उभर कर हमें संगठन की शक्ति भी प्राप्त होती है योग के माध्यम से तो हम लोग एकत्रित हो जाते हैं एक जगह हम लोग एक साथ बैठ जाते हैं ये अपने आप में एक अनूठा चीज़ है योग के लिए जब हम लोग एक साथ आ जाते हैं तो आइए इसी सिलसिले को जारी रखते हैं लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा बड़े सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं रेडी मत वन नाइन्टी पर विशेष मुलाकात और ख़ास हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड योगा डे के विषय में आप सुन रहे हैं रेडियो मधुन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो नोम नोम नोम सुख तो शांति की पहचान है संघर्ष की कहानियों में योग भी महान है योग भी वरदान है बुझते दिए की जान है सदियों से मिली है जो ये हमारी पहचान है मन ये कहने लगा है आज योगा कर नींद को चादर उड़ा के आज योगा कर तो आत्मा से मिला ले Will oh be. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और ख़ास हम लोग बात कर रहे हैं योगा डे के ऊपर और बहुत ही अच्छी बातें योग के बारे में हमने अभी जोश्ना जी से सुना तो आइए आगे बढ़ते हैं योग के हमने फायदों के बारे में हमने देखा कि किस तरह से योग करने से हमारे पूरे शारीरिक लाभ तो मिलता है प्लस मानसिक सुखद अनुभूति भी शांति की अनुभूति भी हम योग के द्वारा ही करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं योग के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं और किस तरह से किया जाता है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और खास योग पर बात करने के लिए जोशना जी हैं उनका भी स्वागत है और उनसे जानना चाहूंगा योग के विभिन्न प्रकार क्या क्या है ये बात तो बहुत ही सोचने वाली बन जाती है कि योग के प्रकार कितने हैं बहुत सारे प्रकार हैं उसकी गहराई में अगर मैं आपको ले जाऊंगी तो आप सोचेंगे कि मैं कौन सा योग करूं आप खुद भी उलझ जाएंगे खैर यहाँ वो सब बातें बताने का समय भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है परंतु आपकी जानकारी के लिए मैं इतना कहूँगी कि विभिन्न प्रकार के योग पाए जाते हैं खास करके हमारे भारत में ही तो उसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं कर्म योग हैं ज्ञान योग हैं भक्ति योग भी कहते हैं क्रिया योग भी कहा जाता है और फिर राज योग और बुद्धि योग और आपकी सहूलियत के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि राज योग जो हैं वो सभी योगों का राजा है क्योंकि उसके अंदर दूसरे जितने भी प्रकार के योग हैं तो उसके अंश या उसकी समझ या उसका अनुभव या उसकी प्राप्तियाँ वो सब कुछ समाई हुई हैं तो राजयोग वो सर्व योगों का राजा है परंतु वैसे देखें तो दूसरे भी अलग अलग प्रकार के योग पाए जाते हैं ज्योश्ना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से योग के अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं वो आपने अपने शब्दों में बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें योग के बहुत सारे प्रकार तो पता ही होगा कई लोग टी देखते हैं कई लोग सुनते हैं कई लोग अपने आस में जो केंद्र होते हैं सेंटर्स होते हैं वहाँ पर भी योग सीखने जाते हैं और योग सीखना बहुत अच्छा है इसके प्रकार कोई भी हो किसी भी एक प्रकार को आप समझ लें और उसको करना शुरू करें और जब करेंगे तो कुछ प्राप्ति होगा और प्राप्ति के माध्यम से आप आगे बढ़ते रहेंगे तो चलिए एक और प्रश्न मेरे पास है जैसे कि हम लोग योग शब्द यूज करते हैं तभी ही ब्रीथिंग से शुरू होता है सांसों से शुरू होती हैं तो योग में प्राणायाम का क्या महत्व है इसके बारे में बताइए योग में प्राणायाम का महत्व तो है ही है क्योंकि प्राण जो है उसको इंग्लिश में हम सोल कहेंगे उर्दू में हम रूह कहेंगे तो वो रूह जो है उसमें शक्ति कहाँ से भरती है तो वो शक्ति परमात्मा की याद से आती है योग करने से आती है मैंने एक गीत बहुत ही अच्छा सुना है सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो आनंद रस से अपना अंतकरण भी गोलो So कैसे हो सकता है योग के माध्यम से ही तो हो सकता है अगर किसी की सांस थम जाती है रुक जाती है यानी कि प्राण ही नहीं रहते हैं और जहां प्राण नहीं है वहां जीवन नहीं है और जहां जीवन नहीं है वहां कोई अनुभव नहीं है तो योग को प्राणायाम प्राण के आयाम प्राण के जो यम नियम बनते हैं यानी कि ब्रीदिंग के रिदम का जो भी एक डिसिप्लिन है उसको लेकर के कहे जो भी क्रियाएं हैं यौगिक क्रियाएं हैं उसको हम उज्जै का नाम देते हैं शीतली प्राणायाम का नाम देते हैं शीतकारी प्राणायाम भी कहते हैं सूर्य भेदन भी कहते हैं मैं समझती हूँ कि जो इस फील्ड में आगे हैं उनको इसके बारे में बहुत सारी बातें पता होंगी परंतु ये मुख्य बातें मैं आपके सामने रख रही हूँ और मूल बात यह है कि प्राण यानि आत्मा और उस आत्मा के अंदर शक्ति भरने का काम वो किसी विधि के द्वारा होता है और वो विधि वो प्राणायाम कही जाती है या ब्रीदिंग का एक रिदम एक संतुलित रूप का अनुभव जो है वो सम्मिलित हो जाता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से योग प्राणायाम जो शब्द हम लोग यूज करते हैं उसका सही अर्थ आपने बताया आगे चलते हुए एक और बात आता है योग में आसन भी होता है तो आसन का क्या इम्पोर्टेंस है क्या महत्व है उसके बारे में बताइए देखो आसन के बिना ना कोई बैठ सकता है और जो विशेष व्यक्ति होते हैं और खास करके जो योगी लोग होते हैं तो उनके बैठने का आसन भी कुछ ना कुछ प्रकार से इस दुनिया के हिसाब से विशेष रहता है परंतु जहां आसन की बात आती है तो मैं आत्मा का जिक्र तो जरूर करूंगी शरीर के अंदर आत्मा रहती है आत्मा कहीं ना कहीं तो बैठती है ना दोस्तों तो हमारी आत्मा जो है वो भ्रुक्यूटी के बीच में यानी कि दो भ्रमर के बीच के अंदर मस्तिष्क के मध्य भाग में आत्मा विराजमान होती है तो आत्मा का स्थान शरीर के अंदर तो यहाँ पर है अभी शरीर भी एक इतना अच्छा यंत्र हमें भगवान से मिला हुआ है कुदरत से मिला हुआ है तो शरीर का भी तो आसन बनता है शरीर भी आसन चाहता है शरीर को भी एक आसन में बिठाना पड़ता है तो सबसे बढ़िया आसन सुखासन ही कहेंगे जिसके अंदर हमें शरीर को ज़्यादा कष्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है और दोस्तों जब राजयोग का अभ्यास हम करते हैं ना तो उस वक्त हमें बहुत टेढ़े बाके या मुश्किल से या थका देने वाले आसन करने की जरूरत नहीं होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें सुखासन में बैठना होता है और दूसरे भी कई अलग अलग प्रकार के जो योग बताए जा रहे हैं या अभ्यास में लोग ले रहे हैं तो उसके लिए भी अलग अलग प्रकार के आसन जिसको हम इंग्लिश में कहें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा योगिक पोस्चर्स जो रहते हैं तो उसको लेकर के उन पोस्चर्स के आधार पर उन अनुभवों का नाम अलग अलग दिया जाता है जैसे कि चक्रासन होता है धनुरासन होता है भुजंगासन होता है ऐसे कई अलग अलग प्रकार के आसन हैं। ज्योश्ना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आसन किस तरह से होते हैं और कौन कौन से अलग अलग आसन होते हैं और आसन का इम्पॉर्टेंस क्या है वो आपने बताया है किसी एक विशेष विधा में हम लोग बैठकर या फिर शरीर का एक्सरसाइज करते हुए हम इन चीज़ों को करते हैं तो वो आसन माना जाता है तो इसमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के नाम आपने बताया है और बहुत सारे हजारों ऐसे आसन हैं जिनका नाम है और उन सभी चीज़ों को जानने की जरूरत ज़रूरत नहीं है लेकिन कुछ चीज़ों को जो आपके बॉडी के सुटेबल हो आप जिन चीज़ों को कर पाते हैं उन्हें करिए और उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें हैं योग एक बहुत बड़ा चैप्टर है जहाँ पर हम कितनी भी बातें उसके बारे में जाने समझे कम है लेकिन आखिर में एक और बात मैं पूछना चाहूँगा योग आखिर क्यों जरूरी है आज के समय पर देखिए आजकल योगा वो एक फैशन बन गया है और दूसरी बात ये भी अच्छी है कि सारी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग वो अभी हेल्थ कॉन्शियस भी बनते जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है और योगा इसीलिए ज़रूरी है कि इसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर तीन बातें तो आ ही जाती हैं एक तो डिसिप्लिन आती जाती है दूसरा डेडिकेशन के बिना कोई भी कार्य जीवन में सफल नहीं हो सकता है तो दोस्तों डेडिकेशन भी हमारे अंदर बढ़ता जाता है और तीसरा है डिटर्मिनेशन दृढ़ता ये तीनों ही हमारे अंदर हमारे आत्मा के अंदर बढ़ता जाता है डिसिप्लिन डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन तो इन तीनों के आधार पर फिर क्या हमारे जीवन में परिवर्तन या चमत्कार होता है हमारे साथी संगी कौन है दोस्तों सुबह से लेकर के रात तक या पूरी जिंदगी में हमारे साथ कौन रहता है आत्मा के साथ रहने वाली जो बातें हैं वह हैं हमारे अपने ही विचार हमारे खुद के वाइब्रेशंस हमारी खुद की फीलिंग्स हमारे इमोशंस हमारे लिम्स यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंग हमारे शरीर में निहित अलग अलग प्रकार के चक्र मेजर चक्र भी हैं माइनर चक्र भी हैं और हमारी आदतें हमारे संस्कार ये सब कुछ हमारे पास हैं हमारे साथ रहता है परंतु हम सबको मालूम है कि अभी इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी वजह से आत्मा खुद भी परेशान हैं तो आत्मा की परेशानी आत्मा की सर्व समस्याओं को दूर करने के लिए योग ही एक अल्टीमेट दवाई है दुआ है तरीका है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि योग आखिर है क्या उसके बारे में आपने अपने शब्दों में बताया आइए आगे बढ़ते हैं योग से जुड़ा एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे हमने प्राप्तियों की बात कही है वैसे ही योग से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इससे लाभ क्या क्या होते हैं तो आगे के प्रश्न में दोस्तों ये बात हुई कि योग की जरूरत क्या है और अभी आगे भी प्राप्तियों की बात बता दी हमने लेकिन फिर भी योग से होने वाले बहुत सारे फायदों में से और भी उसको स्पेसिफाई करें या क्लेरिफाई करें, तो माइंड बॉडी और स्पिरिट अभी ये तीनों ही को अलग अलग प्रकार की जरूरतें हैं या ये तीनों के अंदर अलग अलग रीति से हमें परिवर्तन लाने का अवकाश अभी मिला है या अभी उसकी महत्ता को हम सब ने जाना है तो योग के अभ्यास के द्वारा हमारे जीवन के अंदर फ्लैक्सीबिलिटी बढ़ती जाती है कंसंट्रेशन तो आपको बता ही दिया है पेशेंस भी बढ़ता जाता है हमारी बॉडी को लेकर के जो भी हमें ज़रूरतें होती हैं तो नींद की भी हमें ज़रूरत है लेकिन नींद हमारी कितनी साउंड रहती है साउंड स्लीप तो हम कर ही नहीं पाते हैं योग के द्वारा हमारी नींद की जो क्वालिटी है वो बेहतर होती जाती हैं ब्लड प्रेशर का आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी ब्लड प्रेशर हो रहा है बड़े बूढ़ों का तो हमने सुना था या उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी आदि होती थी वो तो हम समझ सकते हैं परंतु आज हर कोई ब्लड प्रेशर की परेशानी को लेकर के उलझा हुआ है या थका हुआ है या दवाइयों की दुनिया में बैठा हुआ है खैर योग के अभ्यास से फिर उसको ब्लड प्रेशर को हम रेगुलेट कर सकते हैं और योग के अभ्यास के द्वारा ही हमारी इम्यूनिटी जो है रोग प्रतिकारक शक्ति जो है उसको हम और भी बढ़िया कर सकते हैं उसको मजबूत बना सकते हैं हमारे मसल्स जो हैं उसको भी हम अप कर सकते हैं उसकी भी शक्ति को बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों ये सारी मुख्य बातें मैं बता रही हूँ और स्पिरिट आत्मा उसको क्या चाहिए आत्मा को हीलिंग का अनुभव चाहिए हमें दूसरों को भी हीलिंग प्रदान करनी है हार्मनी भी बढ़ानी है आशा हमें आशावादी भी बनते रहना है आशा की शक्ति को हमें बरकरार रखना है तो ये भी योग के द्वारा ही होना है तो माइंड बॉडी और स्पिरिट को लेकर के ये मुख्य बातें मैंने आपके सामने रखी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से मन शरीर और आत्मा यानी एक शक्ति जिस तरह से हमारे योग के माध्यम से इन चीज़ों को एक बेनिफिट मिलता है और यहाँ पर हमने इन चीज़ों को जाना जहाँ पर हमारे सेहत से जुड़ी हुई बातें भी आपने इसमें बताया कि किस तरह से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती हैं और किस तरह से हमारे मन को सुकून मिलता है और हमें आनंद आता है ये सारी चीज़ें जो है योग के माध्यम से ही पॉसिबल है ये चीज़ें शायद दुकान में आप खरीद नहीं सकते हैं इसको बिना योग के आप ले ही नहीं सकते या अनुभव कर नहीं सकते तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे आज के इस योग के बारे में तो इन्हें जानना भी ज़रूरी है लेकिन जानने के बाद इसे करना भी उतना ही जरूरी है अगर आप इन चीज़ों को चाहते हो तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे जीवन में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होता है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ वो चीज़ें करें तो योग को जीवन में कैसे अपनाएं इसके बारे में बताइए देखो कुछ भी जीवन में अपनाना है तो उसके लिए पहले तो हमारा नेक इरादा होना चाहिए दृढ़ इरादा होना चाहिए और जब दृढ़ता से हम कोई निर्णय ले, ले लेते हैं तो उसी निर्णय के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं तो योग मैंने जैसे बताया दोस्तों राजयोग वो कोई ऐसा योग नहीं है जो कठिन महसूस हो दूसरे भी अलग अलग प्रकार के योग हैं वो आप अपनी शक्ति और रुचि और अपने समय की सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं परंतु वास्तव में अभी हरेक को चाहे छोटा है बड़ा है हम हरेक को योगा को हमारे दैनिक जीवन में स्थान देना ही पड़ेगा और उसके लिए ध्यान धारणा और धर्म ये जरा ऊँची बातें लगती हैं परंतु चलो और उसको सरल शब्दों में मैं आपके सामने रखूं तो सुबह में 10 मिनट अगर हम मेडिटेशन कर लेते हैं शाम को 10 मिनट योग कर लेते हैं मेडिटेशन योग का ही इंग्लिश में हम मेडिटेशन के नाम से जानते हैं तो सुबह में 10 या 15 मिनट कर लिया शाम को कर लिया वैसे भी करके पूरे दिन भर में हमारा आधा घंटा मेडिटेशन हो जाएगा चलो वो आपसे नहीं बन पाता है तो आपको जो आसन पसंद आते हैं तीन चार प्रकार के अलग अलग आसन पसंद आते हैं तो वो तीन चार प्रकार के आसन ही आप कर लीजिए चलो वो भी अगर आपसे नहीं हो पाता है तो ओम वो महामंत्र है ओम वो मूल मंत्र है वो स्वयं परमात्मा से हमें मैसेज के रूप में या एक अनंत नाद के रूप में सुनाई देने वाला शब्द है तो वो ओम की ध्वनि आप कर सकते हैं आप 10 मिनट के लिए ओ ऐसे लिटरली इस प्रकार से आप 10 या 15 मिनट करेंगे तो शरीर के सारे चक्र वो क्लॉग्ड अगर उसमें एनर्जी है नेगेटिव एनर्जी है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा तो ऐसे करके ओम की ध्वनि का अभ्यास भी आप कर सकते हैं चलो ये भी आपसे नहीं हो पाता है कोई बात नहीं ब्रीदिंग तो करते ही हैं परंतु ब्रीदिंग को रिदम और थोड़ा समय और ध्यान देकर के कर लीजिए यानी कि 15 मिनट के लिए आप बैठ जाइए अपने नाभि के ऊपर हाथ रख लीजिए और ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट वो थोड़ा महसूस करके आराम से अपने लिए कर रहे हैं दूसरों के लिए करने में बल पड़ता है मेहनत लगती है खुद की जहां बात आती है तो हमें वो स्वार्थ लगता है तो चलो स्वार्थ के हिसाब से भी ये ब्रीदिंग की रिदम को थोड़ा अपना करके वो कर लीजिए और इस प्रकार से आप दोस्तों एक वीक कर लीजिए दूसरा वीक कर लीजिए एक महीना तक ये डिसिप्लिन को बना के रखेंगे फिर आपको इसके बिना चयन नहीं आएगा इस प्रकार से ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा जोशना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताएं कि योग को अपने जीवन में कैसे अपनाएं बहुत सारे सरल तरीके आपने बताएं और आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें योगा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है और योग कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे तरीके आपने बताए हैं आशा करता हूं सभी बच्चे और बूढ़े या जवान जो भी सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगा कि ये जो तरीके आपको बताए गए हैं और इन चीज़ों को आप डेली प्रैक्टिस में ज़रूर लाइए ताकि कुछ समय के बाद आपको वो प्राप्ति आ जिसके बारे में हमने कुछ समय पहले बात की वो सारी चीज़ों का अनुभव आप कर सकते हैं तो चलिए आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आगे बढ़ते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर लौट के आते हैं इसी विषय को आगे सुनेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो ते रहो योग सभी करते रहो संग संग चलो बढ़ते रहो योग सभी करते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हम लोग आज खास बात कर रहे योगा डे के उपलक्ष में और इसी विषय को अच्छी तरह से जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी जो है जोशना जी हमें दे रहे हैं और हमने देखा कि योग को कैसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं उसके बहुत ही सुंदर तरीके उन्होंने बताए आइए आगे बढ़ते हुए अब मैं जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन की विशेष बातें ज़रूर बताइए क्योंकि अभी 21 तारीख आने वाली है और उसमें पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में योगा डे सेलिब्रेशन होने वाली तो इसकी कुछ खास बातें जो आपके जहन में हो वो बताइए तो लास्ट ईयर आप सभी ने जाना होगा कि दिल्ली में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ 35,000 लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने साथ में मिलकर के योग के अभ्यास का हमें प्रेरणादायक एक अनुभव कराया था और वो ही द बिगेस्ट योगा इवेंट वास्तव में हो चली थी और फिर लास्ट ईयर ही आप देखिए तो कांतीवीरा में 5,000 आईटी स्टूडेंट्स ने मिलकर के योग का अभ्यास किया था और फिर वाराणसी झारखंड वहां पर 2000 कैदियों ने 26 अलग अलग जेलों में से 2000 जितने कैदियों ने मिलकर के भी इसका फ़ायदा लिया था और सबसे खुशी की बात तो ये है कि यूनाइटेड नेशन के यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है बान की मुन बान की मुन तो उन्होंने 17,000 लोगों के साथ मिलकर के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में योग अनुभव किया था तो हमारे लिए तो दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है तो हमारा योग जो है वो भारत का योगदान वो कोई कम नहीं है भारत ही सर्वश्रेष्ठ था और इसी योग के अभ्यास के द्वारा वो ही नंबर वन बनने वाला है ज्योश्ना जी बहुत ये अच्छी बात आपने बताया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की कुछ खास बातें जो आपके जहन में थी वो आपने बताया है और आशा करता हूँ ये सब बातें हमने सुनी भी हैं लेकिन फिर से एक बार रिवाइज हो गया है अच्छा लगता है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपका व्यक्तिगत अनुभव योग के विषय में क्या है ये प्रश्न तो होना ही था मैं अगर योग के बारे में बातें करती हूं तो सुनने वाले हमारे दोस्तों को यह तो मन में आएगा ही कि ये बेंजी खुद भी तो योग करती है या नहीं बचपन से मैं राजयोग का अभ्यास कर रही हूं और राजयोग का अभ्यास हमें अमृत वेला यानि अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन के हिसाब से करना होता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे इसी डिसिप्लिन राजयोगी बनने की डिसिप्लिन में हर घंटा भी एक एक मिनट का साइलेंस रखना होता है ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि मन के अंदर जो विचारों का ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है तो उसको भी बंद करने के लिए या उसको ऑब्जर्व करके कंट्रोल करने के लिए भी सात आठ टाइमिंग्स हैं तो ये सब करने में बहुत आनंद आता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप योग का आनंद उठा रहे हैं और सभी के लिए बता भी रहे हैं कि आप भी इस तरह का आनंद उठा सकते हैं तो आइए कुछ और बातें जैसे कि योग के लिए ये भी कहा जाता है वैश्विक जागृति के बारे में आप क्या कहेंगे अभी पूरे विश्व भर में योग की लहर उठी है मैं इतना ही कहूँगी कि मैक्रो टू माइक्रो और माइक्रो टू नैनो इस दिशा में पूरी दुनिया जा रही है तो अभी ये पूरे विश्व में जितना भी फैलावा हुआ पड़ा है चाहे मनुष्यों को लेकर के चाहे घटनाओं को लेकर के किसी भी पहलू को लेकर के अगर हम देखें तो सारी दुनिया में सब कुछ बिखरा हुआ है लेकिन ये सब कुछ बिखरा हुआ अभी उसका अंत होना है और हम सभी अनंत में जो हमारे परमात्मा हैं जो कि फाइनल दी पॉइंट हैं जो कि फाइनल फुल स्टॉप हैं जो कि परम शक्ति है उसी में हम विलीन नहीं हो जाएंगे लेकिन उनके साथ मिलन मनाने के लिए पहुंचने वाले हैं और इसीलिए सारे विश्वतों के क्या लेकिन पूरे अंतरिक्ष में ये लहर उठी है कि हमें योग करना चाहिए या मुझे योग सीखना है या मैं योग करूं। जी ज्योश्ना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अब योग का जो जागृति है वैश्विक स्तर पर एक लहर उठी है और इससे हम सभी मनुष्य जो है उस परमात्मा उस परम शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और एक यूनियन जिसको कहते हैं मिलन जिसको आपने कहा वो हो जाएगा जिसके माध्यम से ये पूरे हमारी स्वयं की शक्तियां तो जागृत हो ही जाएंगी और विश्व में एक बहुत बड़ा बदलाव जो आने वाला है आने वाले समय में वो चीज़ें हमें नजर आएगी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे कि हर कोई चाहता है कि हम योग का प्रयोग करें लेकिन कैसे करें और कैसे शामिल हो सकते हैं इसके बारे में बताइए बस बहुत सारी बातें हो गई परंतु मैं शॉर्ट में यही कहूंगी कि योग एक कला है और योग में ही भला है अगर आप कला चाहते हो अगर आप अपना भला चाहते हो पूरी दुनिया का भला चाहते हो ना, तो सिर्फ एक ही शब्द याद रखिए पार्टिसिपेट आप योग में हिस्सा लीजिए अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कीजिए बस यही एक तरीका है और उससे योग के मार्ग पर आप बहुत आगे निकल चलेंगे ज्योश्ना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को बहुत सारी बातें उनके जहन में जो थी वो समझ में आया होगा और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमने योग योग किया बहुत सारी बातें लेकिन कई लोग ये भी सोचते हैं घर में बैठे हैं बुजुर्ग हैं कहीं जाना नहीं होता लेकिन वो प्रार्थना पूजा करते होंगे तो प्रार्थना या पूजा जिसको हम लोग करते हैं और योग या फिर मेडिटेशन इसमें क्या डिफरेंस है इसमें क्या अन्था? प्रार्थना पूजा योग ये तीनों ही अलग अलग विधि हैं जिससे आत्मा वो शक्तिशाली बनना चाहती है या आत्मा स्वयं की सफाई करना चाहती है जहाँ तक मैं समझती हूँ मैंने ये देखा है प्रार्थना से अंतकरण साफ होता है अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की तो दिखावे वाली प्रार्थना से अंतकरण साफ नहीं होता है और दूसरा पूजा से आशा का दीपक जो है ना वो सदा जगमगाता रहता है जीवन में आशा से ही उजाला छाया रहता है और पूजा में खासकर होता क्या है भगवान से हम कृपा मांगते हैं परंतु इन सबसे ऊपर की बात जो है ऊपर का जो अनुभव है ऊपर की विधि जो है श्रेष्ठ विधि जो है वह है योग योग से तन मन आत्मा हमारे जीवन में जितने भी सारे संबंध हैं वो सब शांत हो जाते हैं और जहाँ शांति होती है ना वहीं क्रांति होती है और योग में भगवान की कृपा पाने की काबिलियत हम में बढ़ती जाती है योग में हमें भगवान से कृपा मांगनी नहीं होती है परंतु स्वयं भगवान हम पर कृपा बरसाते हैं बेहद कृपा बरसाते हैं तो इससे ज़्यादा हम सभी को और क्या चाहिए तो बस आप सभी ने बहुत ही प्यार और रुचि से हम सबको सुना इसके लिए मैं शुक्रिया आपका करती हूँ जोशना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि क्या अंतर है प्रार्थना पूजा योग में तो प्रार्थना में हम भगवान से मांगते हैं और पूजा में हम लोग क्रियाएं करते हैं लेकिन इन सबसे आगे अगर योग हमारा अच्छा हो जाता है या हम ध्यान करते हैं मेडिटेशन करते हैं तो हम भगवान से सीधे जुड़ जाते हैं और जो हमारी चाहत है वो अपने आप पूरा होने लगता है जहाँ पर हमें भगवान से योग करें या मेडिटेशन करते हैं तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारी मांगें अपने आप पूरी होने लगती है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया पूजा और योग में क्या डिफरेंस है तो इसी के साथ चलिए मैं कहूंगा कि हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे थे आप और योग के बारे में काफ़ी जानकारी आप तक पहुंची है और भी बहुत सारी जानकारी हम लोग इसी तरह कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सभी योग करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बनाएँ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और ज्योश्ना जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार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 नींद को चादर उड़ा के आज योगा कर श्यों को पालेगा निर्मल हुतन पावन भुमन मन के वन के पालेगा, परमात्मा की आत्मा तो आत्मा से मिला लेगा